नमस्कार मित्रों, मेरा परिचय देता हूँ, मेरा नाम है राहुल महता, मैं पिछले तेरह वर्षों से राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ, और मेरा वेबसाइट है राहुलमहता.dot.फाउंड, उसपे आपको एक रेफरेंस मिलेगा 301.डॉट.पीडीएफ, और दूसरा है 301.हैड.डॉट.पीडीएफ, वो हिंदी में ह� このビジョンのように、このビジョのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビいョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンのように、このビジョンの 何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でま何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか何でか उनका काम होता है देश में सत्तारेपोड़ना उनके मिनरल माइंस ये, ये मेन बोल होता है कि मिनरल माइंस यानी तेल के पुए कोयले की खाने लोहे की खाने उनको आतियाना और उस देश पे शासन करना माइक्रोसॉफ्ट और रॉकफेलर में ये फर्क है माइक्रोसॉफ्ट का काम है सॉफ्टवेयर बनाना वेल्थ प्रीएड करना जबकि रॉकफेल का तो इनके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो पहले मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दूं, जो कि भारत के इतिहासकारों ने आपको जानबूझकर नहीं बताए। भारत के इतिहासकारों को एक बात तो बता नहीं पड़ी कि 1857 में सैनिकों ने जो क्रांति की हिंदुस्तान की ते सैनिकों ने वो क और ये चपटों उन्होंने एक लाइन में क्लोज कर दिया। पर ये नहीं बताया कि अंग्रेजों ने काय और सुबोधी चर्बी क्यों डाली? क्योंकि पहले जो गोलियाँ बनती थी, वो गोलियाँ इस तरह से होती थीं। गोली बॉक्स में से निकालकर दांत से उसका टॉप निकालना पड़ता था और फिर बदबू में डालनी पड़ती थी उसके बाद इस इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने ऑर्डर निकाला कि नहीं भैंस की चरबी नहीं गाय और सुअर की चरबी डालो और वो भी गाय और सुअर की चरबी मिक्स करके डालो ऐसा भी नहीं कि गाय की चरबी का बक्सा वाला वो मुस्लिम सैनिकों को दो और सुअर की चरबी का बक्सा वाला वरो हिंदू सैनिकों को दो उसका मकसद क्या था कि जब मुस्लिम और हिंदू सैनी के मुंह में चर्मी जाएगी गायकी और सुवर्णी तो उनकी कम्युनिटी के लोग उन्हें कम्युनिटी से निकाल देंगे कि भाई तुम तो भ्रष्ट हो गए हो तुम तो अपवित्र हो गए हो और अब हिंदू को कहेंगे कि कब से तुम मंदिर माता ना और मुस्लिम है वो मुस्लिम सैनी को कहे� उन्हें ईसाई बनाने में संलिप्त होगी ये इस्तीनिया कंपनी का जो प्लान जो डेलिवर उन्होंने जानबूझके ये जो आर्डर निकाला कि काफी उसमें गाय और सुअर की चर्बी डाली जाएगी उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान के सैनिकों को ईसाई बनाया जाए मैं ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं हूँ पर ये मल्टीनेशनल कंप दूसरी इतिहास की तस्वीर में ये एक्सप्लेन ही नहीं किया गया कि मल्टीनेट कि इस दुनिया कंपनी ने क्या जानबूझकर ये दो चरणियाँ गोलियों में डाली और क्या उनका मकसद था कि ये लोगों यदि कम्युनिटी से बाहर निकाले जाते हैं और वो तो इनके द्वारा हिंदुस्तानियों पे दमन करने में उनके मालपिटा� अब मैं आज की मल्टीनेशनल कंपनियों पर आऊँगा कि उनके मकसद क्या है। सबसे पहले मकसद होता है उनका कि देश की हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ खत्म करवा देना। अब देखिए कि 1991 से हमारा जो मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत में इंफ्लुएंस शुरू हुआ, तो बेकार में पोपोकोला मैकडॉनाल्ड्स के पीछे अपना ध्य एक के बाद एक खत्म होती गई। आज चीन हथियार बना रहा है, ब्राजील हथियार बना रहा है, लेकिन हम उसी तो हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं। थोड़े बहुत जो नाम के लिए हम कहते हैं है ना कि हथियार भारतीय है, अब वो हथियार को यदि खोल के देखो तो अंदर की पूरी सबकी, अंदर के कल्पोंजे सारे इंपोर्टेड होते दूसरा हमका मकसद होता है कि उस देश में टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी पे चलने वाले सारे कामकाज बंद करा देना। आज कहने के लिए हमारे पास यूँ कहिए कि देश में 40-50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल हैं। और कितने मोबाइल भीड़ुस्तान में बनते हैं? शायद 50 लाख भी नहीं, जो थोड़े बहुत बनते बन है पर आप किसी भी गाड़ी के अंदर, अंदर जाए तो जो imported parts होता है, जो complicated parts होता है, transmission है, cylinder है, वो साभ इंपोर्ट होता है, उसका SMJ line पुरे तो पुरा imported होता है, SMJ line ते सारे के सारे robot है, वो भी imported होता है, तो वो science and technology का पुरा infrastructure है, वो देश का खतम करना था कि वो देश पर् आप देखो कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर नए-नए पत्ते निकाल रहे हैं, नए-नए कानून बना रहे हैं कि आठवीं कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, आठवीं कक्षा तक फेल नहीं किया जाएगा। तुम आप देखो कि गणित का स्टैंडर्ड दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है स्कूलों में कि एग्जाम आसान कर दिए, फेल नहीं これがす。人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は人は ティービバナーターや microwave バ作ータいサポーズバナーター、パーキャーミンバナーター。マペド、multinational company をか、dominance をオネマペ、アキャーバナーヘリペティア、Lagney、Vito、k y a リティア。石田は、Koya、1960年 95% Buddhist 世代、アマ、Buddhist 東京 <the> <splash> の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京で東京の東京の東京の東京 t 東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東 a の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の アメリカは、ナガリコペパーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、はい、コードジャージーは、 ジャダサマーやなパンペラサンペラ、フィジュール、パレシャニア、ウ o ジンギメカマン、アルドスラ、e キジュリシスタムウビ、スティウンキ、ウカサマジモハマジムトゲアウキ、カカネ、ハムサマリカカノキ、ムタムウキ、ジャダエフィシャンティー、シャルヘム、マーカーレバーヘム、ジクリエイティーウェイ、ジャダクリエイティウェイ、ジャダクリエイ क्योंकि ज्यूडिशियस्टम या नहीं कि आदमी अदालत में जाता है, दो लोगों के बीच में केस होता है, तो 99% केस में उसका जजमेंट आ जाता है दो महीने में, तीन महीने में।, में। अधिकतर 95% केस का तो जजमेंट वहाँ एक हफ्ते में आ जाता है। तो इसकी वजह से जो लोगों का समय बर्बाद होता है अदालतों में यह 最低の1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つそ1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つ a m つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1 कि मल्टीनेशनल कंपनियों की अधिकारियों को खरीदने की ताकत खत्म हो जाएगी क्योंकि जैसे अधिकारी बिक जाएंगे तुरंत पब्लिक को पता तो चल ही जाएगा पब्लिक उसे नौकरी से निकाल देगी दूसरा अधिकारी बिकने की हिम्मत नहीं करेगा और इस तरह से जो आजकल अधिकारी मंत्री या ऐसे श्रमिक आए जो कि मल्टी कंपनियों का जो कुप्रभाव है गलत कंपनियों का कुप्रभाव वो कम हो जाएगा उसके बाद दूसरा है कि हमें वीटीओ से निकल जाना चाहिए वीटीओ का पर्पस ही है कि कैसे वजह से मल्टिनेशनल कंपनियों का प्रभाव मंजूर किया जाए निकल जाना चाहिए ये भी नहीं कहूँगा कि वीटीओ की जितनी गलत शांते हैं वो हमें खारि� हमारे देश के हथियार बनाने के फैक्ट्रियों पे गलत असर पड़ रहा है इस बात को हम नहीं मानने वाले और बाकी वीटीओ पे डिसीजन छोड़ दो उन्हें यंत्रों में निकालना है तो निकालते हैं और उसके बाद जिस तरह से जापान ने अपने टेक्नोलॉजी का विकास किया कि जो कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड्स हैं उस उसके बाद दोबारा मनमोहन की सरकार आई तो उसने भी वही मिलता काम चालू रखा कि कस्टम ड्यूटी काम कर दी ताकि बाहर का और धरती से से आ सके और जो स्थानीय कुजियो करता है उनके जो प्रॉब्लम हैं गलत लेबर लोग गलत ये एन्वायरमेंट से रिलेटेड लोग कि कोई भी अफसरा के ढिंडा पचा सकता है फैक्ट्री बंद सोशल सिक्योरिटी सिस्टम खड़ी होगी तो अपने आप लेबर का एक्सप्लोज़ेशन कम हो जाएगा और मालिक के लिए भी फैक्ट्री बंद करना आसान हो जाएगा क्योंकि लेबर के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है इसलिए लेबर जी भी फैक्ट्री बंद हो रही है तो वो डर नहीं जाएगा कि कल मैं कल खाऊंगा क्या आऊंगी सोशल सि� साइंस और मैथ्स का एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये सारी चीजें मैंने 301. pdf के अलग-अलग चैप्टर में एक्सप्लेन की हैं और ये मल्टी चैप्टर 19, चैप्टर 19 पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों के कि मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रभाव क्यों कम करना चाहिए? क्योंकि यदि प्रभाव कम नहीं हुआ, तो वो हमारी सेना � मैं टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। हमारे सारे टेलीकॉम इक्विपमेंट हैं वो अमेरिका से आते हैं। कुछ कुछ चाइना से आते हैं। तो चाइना भी तो कोई बहुत मित्र देश नहीं हमारा। तो होगा क्या कि जिस दिन हमारा युद्ध होगा, तो उस दिन हमारी टेलीकॉम इक्विपमेंट काम करना बंद कर देंगे टेलीफोन नेटवर्क डाउन हो जाए तो उस देश का चलना नामुमकिन हो जाता है। तो जैसे चीन है, चीन में जब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट होता था, था तो उन्हें टेलीफोन के क्षेत्र में कभी भी अमेरिका की इक्विपमेंट नहीं आने दिया। तो फ्रांस भी, फ्रांस को अपने इक्विपमेंट महंगे पड़ते हैं, तो भी वो अल फिर टेलीफोन इक्विपमेंट है, फिर हथियार है, वो हमें उसमें एक केल भी हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वो 100 परसेंट मेड इन इंडिया होना चाहिए, ताकि युद्ध के समय हमारे पास उसके स्पेयर पार्ट में युद्ध के समय वायता वो ऐसा न हो कि वो काम करना ही बंद कर दे, और बाकी जो खाने पीने की चीजें उसमें मल्� オーナーホークイーナーバーファークニーパター、ボトビーティーケン、ネイオトビーティーケン、ウステムネイシキ、セクエリア。トバスマン、サンシェイプルフィスロフェッイシキ、カネアキアナ、ペトロキ、ウエアキアナ、アウト वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी पे जितनी फैक्ट्रियां चलती हैं वो बंद करवा देना और देश का साइंस और मैथ्स एजुकेशन खत्म करने का और अंत में उस देश के स्थानीय धन खत्म करने का और इसलिए हमें इन कंपनियों को रोकना चाहिए धन्यवाद